चलना था इसका सजात्यम न न सतो ये दूसरा पदार्थ सदंत्र सजात कि ये वर्जना के द्वारा विलक्षणताओं का खंडन कर दिया गया नाम रूपादि जो उपाधि पर अगर भेद है वह भी भेदम विना नहीं सतो नाम रूपाधि भेद को लेकर के ही सत्य में भेद होता है उसके बिना सत्य कोई भेद आप नहीं कर सकते उपाधि को छोड़ दो आत्म भेद की सिद्धि नहीं हो सकता ठीक है नु घट सत्ता पटसत्ता इसे सतो भेद प्रतिभात है घटसत्ता पट सत्ता, सत्ता मठ सत्ता करके अनेकों सत्ता में भाषित हो रहे हैं तो इसलिए भेद है सत्ता में इत्यादि घटाकाश मटाकाश वो भेदो न केवल घटाकाश मटाकाशाकाश के समान औपाधिक भेद सत्ता में वास्तविक सत्ता में नहीं है नाम रूप इनसे भी वास्तविक सकता ये भी नाम रूप क्या है ये, ये भी उपाधि अनुमान हुआ अत्र प्रयोग सद सुजात भेद रही हृदय ये जो सद वस्तु है भेद रहित हो सकता है तो उपाधि परामर्श उपाधियों के संबंध के बिना उसके भेद भेद भेद का प्रकाशन भाषण होता ही नहीं। भेद ही नहीं, नहीं भाषित उपाधि संबंध के बिना भाषित न होने से हित तो हो गया गृष्ट क्या है आकाश के समान तो आकाश में उपाधि संबंध के बिना भेदभाषित नहीं होता उसी प्रकार से आत्मा भी सत्व भी उपाय संबंध के बिना वहां भेदभाषित नहीं होता अत कैसा है सुजाति भेद रहित है इस रह गया एक एक। पहले स्वगत भेद खंडन कर दी और अब सुजात भेद खंडन किया अगले में विजाति भेद खंडन करके दे देखे भवदरी विजातिया भेद की आशंका चलो ठीक है स्वगत भेद नहीं आत्मा में सुजाति भेद नहीं नाम की चीज तो होगा उसका भेद आ जाएगा सत्य तो भेद ले लूंगा ले सकता सबसे क्या होगा सत्य अपेक्षा से विजाति क्या होगा असत असत का मतलब जो विद्यमान नहीं जो विद्यमान नहीं वो तो भेद का प्रतिबिधि हो सकता है किस का भेद हम लेना चाहें तो उसका प्रतिविधा चाहिए बड़ा नेत्र घट का भेद हम बोलते हैं तो हम घट जानते घटना जो असत्य का, जो क्या होगा? का वस्तु होगा। जो है मतलब गया जो अविद्यमान वस्तु है जो है वह कभी किसी भेद का उपाधि या प्रतियोगी नहीं हो सकता इसीलिए जब प्रतियोगी ही नहीं रह गया प्रतियोगी का निर्भित प्रतिपिता भेद कहा से आ जाएगा? तो जाएगा किसको लेंगे वो है क्या है क्या वो है? है का मतलब क्या है उनका अस्तित्व नहीं रहा मैंने वो एक तरह से असक्तित्व है वो राज्यों में सर्व है क्या सतमित है बोल दिया आपने इसका मतलब क्या आप भले शब्द है का प्रयोग कर रहे हो सर्विद्या है, तार है? नाम का वो विजाती वस्तु है क्या वो वस्तु ही नहीं है वास्तव भ्रांति के वस्तु को वस्तु नहीं माना जाता इसे कहते हैं यहां विजाती असत्य सत का विजाती क्या होगा असत होगा तस्वीर असत नहीं, नहीं वो असत्य होने के नाते वो प्रतियोगी ही नहीं हो सकता जब प्रतियोगी ही नहीं हो सकता तब भी भेदो नास्ति भेद नहीं हो सकता खपुष्प भेद ढूंढ लोगे आप आप कहोगे अरे जो हमको दिख रहा है ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी में खपुष्प का भेद है शेद है व्यापुत्र का भेद है मानेंगे ऐसे को आपको अज्ञान के वजह से भाषित हो रहा है जो कुछ भी जगत है ब्रह्मांड है सारा का सारा अज्ञान भी उसे भाषित हो रहे हैं और अज्ञान भी खुद गाय माया है उसे खुद की भी अस्तित्व नहीं है वो खुद ही असद रूप है ये तो केवल जिसको दिखाई देता है उसको व्यवस्था देने के लिए हम लोग कल्पना कर लेगा माया नाम का चीज भी नहीं माया भी कहां जो है ही नहीं ये सब वास्तव और वो जो है ही नहीं इसे उनको हम क्या कहेंगे सब असत्य जब ये सब असत्य है जो है ही नहीं वो प्रतियोगिता कैसे हो सकते जो प्रतियोगि नहीं हो सकते तो प्रतियोगिता भेद इनका कहां से आएगा आते विजाति भेद नहीं समस्या क्या हम लोगों के अंदर कूट कूट के जगत के प्रति अभी भी थोड़ी अस्तित्व की संस्कार बैठा पड़ा हुआ है जब भी हम कहेंगे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है जगत तो है दिमाग में घट है असल में वासना है ना ये बहुत कठिन काम इसी को काटने के लिए मनन और निर्दासन काम एक बार सुनने दो बार सुनने से होता नहीं है मनन बहुत जरूरी धीरे धीरे वासना को काटना पड़ो दृढ़ता पर होना चाहिए आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं सब है। जो कुछ है मैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं यही तुम्हें जो सर्वम तुम तो तो बहुत दूर हो गया जब ये सर्वम ब्रह्म कह दिया तुम सबको माना और सबको भ्रम कर रहे सब में भ्रम देख रहे हो यह सब वेदांति ही नहीं है वेदांत बहुत निचला सीढ़ी के ये वेदांत के अधिकारी बनने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं अरे बहुत दूर है वेदांश असली वेदांत से बहुत दूर है सब में परमात्मा है गलत नहीं है वो लेकिन वेदांत नहीं है। सही है वेदांत के योग्य अधिकारी बनने के लिए वो साधना करना जरूरी है समय पर ईश्वर को देखेगा नहीं तो रावदेश फंसा रहेगा और अज्ञान घोर अंधकार में चला जाएगा इसे शुरू में हमें कहना पड़ता है अरे देखो वो मंदिर है उसमें जो है मूर्ति उसमें भगवान है भगवान जागरूक है बद्रनाथ धक्का खाओगे तो पुण्य होएगा। बिना धक्का का पुण्य होता नहीं हमारे यहाँ धक्का खाना पड़ता है ना वो बैठे भी देवता लोग ऐसे ऐसे जगह बिठा दिया आप लोगों ने तो भाई बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री अमोत्री नीलकंठ कहाँ का उनसे पहाड़ों पे बिठा दिया है जितने भी देवी देवता है जहाँ बहुत उनसे पहाड़ पे होंगे एकदम गहर पताल जैसे जगह जाना पड़ता है एकदम ऐसी जगह बैठे दुर्गम देश में बैठ गए कहीं काम अब आप मेहनत करोगे पचना छोड़ाओगे कुछ जगह खाली करोगे तभी तो वहां पहुंच पाएंगे और शास्त्र कहते वहां जाओगे तो पुण्य होगा तो पहले आपको क्या करना पड़ा है इसीलिए शुरू में एक देश विशेष नहीं भगवान को माना ताकि आपके अंदर यह पहला होता है जड़ बुद्धि वाला भगवान वन कुछ नहीं खाओ पियो मौज करो कमाओ खाओ छुट्टी जब उसको वहां धोखा होता है विश्वासघात होता है अनेकों पर क्लेश उत्पन्न होता तब वो हो सोचता है अरे कोई मामला है गड़बड़ फिर वो इधर ज्योतिषी तंत्र मंत्र भागेगा भागे तो कहेंगे जाओ उधर जाए इधर करो उधर करो और धीरे धीरे वो आस्थावान बनता है कुछ उस पूजा पाठ में तब का फल मिलने लगता है श्रद्धा बढ़ती है फिर वो भागता है बड़े बड़े बद्रीनाथ के दर्द मंदिरों में धीरे धीरे उसकी अंतकरण शुद्धि होती जाती है देश विशेष में आपने उसने भगवान को माना फिर उसको कहेंगे सब में भगवान को देखो सभी उपाधियों में ईश्वर को देखने के लिए कहा जाता है उपाधियों में है उपाधिया तो तो तो तो हाँ? नहीं ईश्वर उपाधियों में ईश्वर उपाधि तो पुरुष जो ज्ञान नहीं वो अधिक ज्ञान की ज्ञान की अधिकारी बन रही है और नवदा भक्ति केवल ज्ञान के अधिकारी तो प्रदान करता है वेदा तो नहीं प्रदान करता है अंतिम सीढ़ी में प्रतिपत्ति में यही माते सब भगवान ही है सबको दंडत मारो सबको जो है पूजा भावना से देखो प्रतिपत्ति इसको कहते पर ज्ञान के लिए अच्छी भूमिका बन गई अब उसमें होगा वास्तव सब कुछ है ही नहीं सब भगवान का सब है इस सब है तो सब भगवान होते या सब है ही नहीं वाक्य एक कौम बहुश्याम प्रजाय कल्पना जो थी उस एकत्व को बोध कराने के लिए न कि बहुश्याम में सत्यत्व को प्रतिदान करने के लिए वास्तविक इस अनेकता के पीछे इस कल्पना जैसे आपके स्वप्न में जो अनेकत्व कल्पना आपने प्रण किया आपने ही किया है इसलिए सर्वम का कल्पना के पीछे जो एक है उसको सिद्ध करने के लिए एक कहम बहुत प्रजायदि मर्णन मंत्र वह एकत्व जब में पहुंचेंगे तब तो सर्वम रहा इसे कहात्र सर्व आत्म ही वो सब परमात्मा है पहले हुआ मैं भी तो परमात्मा ही हूं मेरे साल कौन रह गया ये कोई फिर है ना सभी को परमात्मा में देख रहा हूं सब मैं परमात्मा नहीं हूं मैं भक्त हूं और मैं सबको भगवान रूप में देख रहा हूं अभी भेद है आज दिन से हो गया मैं भी इन उपायों के जैसे मैं भी एक भगवान ही हूं तो मैं भी भगवान भी भगवान, तो भगवान भगवान में अंतर का गया। दो भगवानों का क्या नहीं है एक तो गया ना एकत्र भेद खत्म हो गया फिर सभी भगवान कहा आ गया अहम प्रमा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो कुछ सीढ़ियां हैं इसे इनका यहां पर जो जब विजातीय चीज रहा ही नहीं तो विजाती भेद कहां से आएगा विजातीय असत तत् न खलवस्ती गम्यत प्रतिजातीकुत विजातीय असत सत्य विजातीय चीज क्या हो सकता है तो अब कहना पड़ेगा भाई सत्य विजात यदि कोई चीज होगी तो वो असत ही होगा सब का विपरीत न खलु अस्ति और जो असत होगा वह निश्चित रूप नहीं होगा तब तो इसका नाम आपने असत रखा है ये विद्यमान नहीं है तत्तु न खलु अस्ति खलु न निश्चित रूप में न तत्व नुत्र गम्य गम्यते ऐसे आपके कथन के आधार पर मालूम होता है अतः इसलिए ऐसा जो विजाति वस्तु है असत नाम का वह कभी प्रतियोगी नहीं हो सकता जो है विद्यमान वही तो प्रतियोगी होगा जैसे घट है घटो अस्थि अथव घटभेदो की अस्थि ये घट है तो क्या होगा इसलिए घटभेद है पुस्तक। तो यदि घट ही ना हो इसका भेद कहा असत हो जाए तो उसका कहीं नहीं देख पाऊंगा असत वस्तु होगा प्रतिबित्व नहीं रहेगी जब प्रतिवित्व ही नहीं रहेगा तार भेद हमें कहां से मिलेगा विजात याद भिधा ऐसे विजाति वस्तु से भेद किसी भी कैसे कर सकते हो फलितम क्या निकला जातीय विजातीय स्वगत में रहित आत्मा विजात भेद रहित रहती विजात भेद रहित तो हो सकता है यही तो क्या देंगे विजातीय असदभाव आ प्रतियोगि नो असद प्रतियोगी नहीं रहते फलित अब फलित वापस सिद्धम वेदम इसलिए वह जो सत्य है वो क्या है वो एकम एक न स्वगत भेद सुजाति भेद भेद से रहित विचार विजाति रहती अ इस विषय में केचन कुछ लोग माध्यमिक बौद्ध लोग जो बौद्ध लोग है उसे भी माध्यमिक जो बौद्ध हैं वो क्या है वेहवालाबरा घरे ऐसा हो सकता है ये नहीं हो सकता और उन्होंने अपने बात को सशक्त वस्तु भी है उनके मन मतलब में क्या है असत होता भी वो है वो तो मानते हैं असत भी होता है का ज्ञान है ऐसा प्रमाण क्या है कि आपके प्रसन्न में आया देव असदेव इधम अग्रसी असदेव इधमी अवर्णयन ऐसा वे लोग वर्णन करते हैं पर प्रसन्न में क्या है कि एक आहु कहा ऐसा कुछ लोगों का कहना कि एक ज्ञान का मतलब क्या खंडन कर रहे देखन या न सत् अद्वैतमेव दृढ़ पूर्व पक्षम वाह आजिकाय से यदि सत्य सिद्ध हो गया स्वगत वेद वेदरित अद्वैत सत्य आत्मा सिद्ध हमें कर दिया फिर भी सुना निकल अन्याय खुटी गाड़ दिया हिला के देखना पड़ेगा ना हिला के देखोगे तो हिलाओ किस खुटी को खुटी नहीं हिलेगा तो क्या होगा आप हिलोगे ये तो मेघ होगा ना अगर खुटी हिलेगी तो आप हिलेंगे आप हिल रहे हैं इसका मतलब खुटी ठीक है खुटी हिल रही आप नहीं हिल रहे खुटी हिल मतलब खोटी अब गड़बड़ गड़ा नहीं है ठीक से तो इसीलिए हमें भी देखना पड़ेगा हम यदि ठीक ठाक वे अद्वैत घोषित किए हैं तथा तो तो कोई पूर्वज हमारे सामने टिकना नहीं चाहिए वो हार जाना चाहिए नहीं तो हम हार जाएंगे पूर्वज जीत जाएगा इसने जान बुझ करके सुना नहीं से सत अद्वित स्थित है उसको दृढ़ करने के लिए दोबरा पूर्व उठा रहे हैं जो असत होता है मान्य वालों को लाया बौद्ध और विह्वल है घबराए हुए हैं ऐसे क्यों कहते हो दृष्टान्त मग्न श्याद यथाक्षाणी विह्वानित श्री अखंड ही कर संचाराभि मग्न श्याद जल में डुबा हुआ आंख में पानी घुसे तो कैसे होगा घबरा जाता है। कई लोग तो कान में पानी घुसे तो घबरा जाएंगे आख जाए। कान में पानी घुस जाए घबरा जाते मग्न से अक्षाणी विह्वानी उसके जो अक्ष होते हैं वो विहल हो जाते हैं तथा ठीक उसी प्रकार अश्य धी ही इस अखंड ही कर समुता अखंड ही कर ब्रह्म के बारे में सुन कर उनकी बुद्धि निष्प्रचारा वो बिल्कुल भयभीत हो जाती भयभीत हो जाते हैं और क्या करना समझ में नहीं आता है एकदम विद्रोह कर जाए हम नहीं मानते तुम्हारा, तुम्हारा। मग्नश्य सरण है, है। जगह क्या नहीं कर रहे दास घटा रहे देखे दास की तथे अश्य मैंने असतवादि अस्य है असतवादी की बुद्धि हाँ। जातो एक वचन हाथ सृष्टि में एक वचन ऐसे कर दिया ऐसा मानना चाहिए जातो एक वचन तो एक नहीं है बहुत लोग ऐसे जो मानते आत्मा नाम का चीज नहीं है सदरूप है अंत करणम अखंड एक करसम वस्तु श्रुतवा धी मने अंत करण हो क्या है अखंड एक रसा भ्रम के बारे में सुनकर के वस्तु सदैव सुनकर निष्प्रचारा साकार वस्तु नी, अखंडे कर प्रचार रहता साकार वस्तु में जैसा उनके वृत्ति चलती है इंद्रियों से ग्रहण कर लेते हैं वैसे उनकी बुद्धि अंतक की वृत्ति जो है ब्रह्म में प्रवेश या ब्रह्म को ग्रहण या समझने में समर्थ नहीं रहा तो घबरा गए अतो अस्मा वस्तु हमारे अखंड सच्चिदानंद एकमे वजह को सुनकर के वो भयभीत हो जाते हैं कि उनकी वृत्ति अंतकरण इसमें प्रवेश नहीं कर पाता ग्रहण नहीं करवाएंगे, कर पाते, कर पाते कर कर तो तो तो समझने लायक रहा है तो क्या करे दुराग्रही होना पूर्वाग्रही को समाधान बताया जा सकता है दुराग्रही को कभी समाधान नहीं बता सकता पूर्वाग्रही का मतलब अपनी वासनाओं की मजबूरी में है वो तो उसको धीरे धीरे समझाया जा सकता है युक्ति पूर्वाग्रही को के से वो हट कर रहा है हट पे छड़ा जा सकता है लेकिन दुराग्रही है और समझ भी रहा है फिर भी वो अपने सिद्धांत अटल रहना चाहता है हम कुछ भी युक्ति दो कुछ भी कहो मैं तेरा बात मानूंगा ही नहीं ऐसा जो निश्चय कर लिया जैसे कुछ शिष्य होते हैं आप कुछ भी कहिए गुरु का कहो कोई बात मुझे मानना ही नहीं मुझे उल्टा ही रास्ता तो सब काम करना है ऐसे चलते हैं। अब उन्हें क्या करना है? है कुछ भी नहीं कर सकते शास्त्रीय कोई चीज कुछ भी कहो मानने को तैयार क्या गुरु अपने स्वार्थ के लिए कुछ कह रहा क्यारा उसको नहीं मानो तो कोई आपत्ति नहीं लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत के अनुरूप शास्त्रीय मार्ग में लगाते हुए शास्त्रीय कथरानुसार ऋणा आपको लगा कर आपके हित में कह रहा है उसको भी नहीं स्वीकार करना वो तो दुराग्रही कहा जाता है और दुराग्रही के तो संसार में कोई सुधार नहीं सकता कोई नहीं सुधार कई लोग तो कहते हम तो बुढे हो गए पेड़ जैसे हो गए आप तो हम झुक सकते हैं न बदल सकते हैं हम तो कुछ भी नहीं उस जैसा वैसे ही रहेंगे अब उनको क्या करोगे कुछ ही नहीं कर उनको परिवर्तन ला नहीं सकते ना अब क्या साधन उनको बताओगे जब निश्चय कर लिए हैं हम बदल नहीं सकते हैं हम नहीं बदलेंगे संकल्प हो गया उनके हम नहीं बदलेंगे तो क्या कर रहे हैं कई विद्यार्थी हमने देखा सुधरना नहीं था समझ भी रहे हैं हम गलत हैं है, हमें सुधरना चाहिए समझ भी रहे हैं नहीं हटा है, हम नहीं समझ रहे तो ऐसे में क्या होगा तो तुष्य दुर्जन न्याय भी लागू नहीं हो सकता ना पहले हाँ भाई तुम जो मान रहा वैसे है मान ले वैसे रहो फिर मेरे कहने पे इतना थोड़ा करो नहीं अब कहना मानना ही नहीं ऐसे को रागरी को तो कोई कुछ नहीं कर सकता तुष्य तो, तो दुर्जन न्याय में क्या होता है आप पहले उसकी बात है हाँ हाँ करेंगे फिर आप जैसे जैसे युक्ति से प्रेम से समझाने लगे वो मानते हुए भी जाएगा अंत में वो स्वीकार कर लेता है वो तुषित दूर्जन न्याय में ऐसे किया जाता है लेकिन वहां वो तुषित दूर्जन न्याय में बदलने का गुंजाइश है वो समझाने पर धीरे धीरे समझ लेगा और मान लेगा ऐसे को तो समझाया भी जा सकता तुषित दूर्ज न्याय के अनुसार लेकिन जो दुराग्रही होता है जो हटी इस तरह का होता है उसको तो कुछ नहीं कर सकता उसको कहना पड़ेगा ठीक है भाई इस जन्म तुम जैसे वैसे बिता जो होगा परमात्मा की तरफ। इसी इसी बात ध्यान रखते बोल रहे हैं, ये इस समय बहुत इसी हालत में है है। बना हुआ है। उसे भी अपने में ले लेंगे तो किस किसी निकाल। उसको भी अपने वश में ये बहुत है, तक उसको कर आत्मा ही क्या है थी? मतलब निर्विषित निरात्मता नहीं रह अगर स्वयं का अस्तित्व को नकार दिया तो समाज तो तो निर्वाण में गए आत्मा भी नहीं है ताका रह गए स्वयं को खंडन कर दिया ना उनसे निर्वाण निर्वाण? किसका किसका किसका होगा? हो रहा है निर्वान? तो जाते? तो तो तो तो ये तो मेरा हुआ तो अपरा सत्य मान लिया उन्होंने असत्यवाद खंडन हो जाएगा इसलिए का कहना है मैं भी नहीं किसका भी नहीं होता कुछ भी ना हो ही निर्वाण तो वो बात अलग है अधिकारी भेद से उनके उपदेशों को बाद में लोगों ने संग्रह किया सभी भक्त शिष्यों ने लिख लिख करके एक बार कनिष्ठ एक जगह पर बहुत बड़ा सम्मेलन किया राजा अशोक ने और सारे बहुत के भक्तों को मुझे दीक्षित महात्माओं सब को सबको बुलाया और कहा कि महाधिवेशन शुरू बौद्ध महादिवेशन प्रथम उसी में उन्हें तीन पेटी रख दिया जिससे नाम त्रिपिटक शास्त्र है तीन पेटी बनाकर रख दिया और घोषणा कर दिया जिसको जो उपदेश मिला है सुना है आपने वो आप लिख दो और जिन जिन लोगों ने आत्मा के बारे में पूछते थे भगवान बुद्ध क्या करते थे निर्वनी के बारे में क्या तुम व्याख्या करो व्याख्या नहीं कर सकते तो है? और शायद आत्मा है नहीं इसलिए बोलते नहीं ऐसे लोगों ने आत्मविश्वत जो प्रश्न के बारे में उनके मौन का अर्थ को असतवाद कर दिया विद्वानों ने बाद में किया औत संग्रह फिर उन्होंने विद्वान लोग बैठे सारे जो लिख के दिया उसकी छटाई करी जो धर्म संबंधी ऐसा अलग पेटी का ना पिटक कहते पेटी को पाली भाषा तीन पेटी और जो दर्शन शास्त्री आत्मसंबंधी वगैरह है उसको अलग कर दर्शन शास्त्र अलग कर दिए ध्यात्मिक को धर्म को कर दिया और बाकी व्यवहार आवश्यक नियमावली का जो सूत्र कथन है तीन पेटी उपदेशों को बना दिया उसके अंदर तीन पुस्तक और उन पुस्तकों को बौद्ध बुद्ध भगवान के काफी समय के बाद ये सब हुआ उनके शरीर छोटने के बाद वो तो लिखा है नहीं कोई दर्शन एक बात और दूसरी बात बुद्ध भगवान का अवतारी क्यों हुआ है भगवान विष्णु का अवतार है अवतार क्यों हुआ कोई राक्षस का वध करने के लिए नहीं आया धर्म संस्थापना अर्थ है ना भगवान संभव युग में यह कौन सी धर्म की संस्थापना करने के लिए आए हैं मुझे भी समझना जरूरी है कल युग का कलिधर्म की स्थापना के लिए और कलिधर्म क्या है अवैधिक रास्ते चलना ही कली का धर्म है स्तिकता वैदिक धर्म है नास्तिकता अवैधिक धर्म है और वैदिक धर्म में प्रचार कर देंगे फिर कल क्या रह जाएगा सिर्फ भगवान अपने सर्व सामर्थ्य इस्तेमाल करता हुआ उन्हें क्या और उन्हें क्या सन्यास के होन्यास में आए क्षत्रिय का घर में पैदा नहीं हुआ राजा बन के नहीं रह गए किसी राक्षस को मारना नहीं था उन्होंने क्षत्रि थे जन्म फिर आ गए वो सन्यास में संन्यास ऐसा उपदेश करके ब्राह्मण को सबसे पहले उन्हें वश् में ब्राह्मणों को नास्तिक बना दिया ब्राह्मण नास्तिक हो गया गुरु नास्तिक हुआ तो क्या होता है सारा शिष्य नास्तिक हो जाता है ब्राह्मण समाज का गुरु था कैसे नहीं कलियुक्त कैसे होगा कौन करेगा शुरू कलियुग को हमारा आप थोड़ी कर सकते थे कलियुग के शुरू व्यापक तौर पर नास्तिकता को लाएगी ना वैनिक सनातन धर्म का ह्रास कैसे होगा कलयुग में वैदिक धर्म का रास होना जरूरी है ये कलयुग की विशेषता है सत्युग से धीरे धीरे क्या घटते तो जाना है ना पाखंड बढ़ना चाहिए पाखंड पढ़ेगा कैसे कौन बढ़ाएगा पाखंड को जब तक स्वयं भगवान नहीं आके कार्य को नहीं करेंगे दूसरे की सामर्थ्य तो है नहीं विश्व भर में पाखंड को फैलाए कौन मानेगा सब अच्छे आदमी क्या करे पाखंड को पिता पीट के खत्म कर देंगे इसे इन्होंने क्या किया कि वैदिक धर्म का ही वेशभूषा पहना सन्यासी का वेशभूषा पहन दी भगवान ने सारा करके लेकिन सब वेद में बोल दिए ताकि कलियुक्त का जो धर्म कली धर्म है इसकी स्थापना करने के लिए आए इस राज्य विदेशों में क्या है सब बौद्ध सन्यासी इसी वेश में रहते हैं सब कुछ खत्म करते हैं मांस दिखाएंगे उनकी भिक्षा में मांस दिया जाता है, लोग भिक्षा में मांस देते हैं, अंडा देते सब देते तो इस तरह से उन्होंने प्रताप चला देखे पाखंड पहले कलयुग युवावस्था में पहुंच जाए ऐसे तो कलयुग बेचारा मरी गया तो बचपन से नहीं जहां परीक्षा चला गया तो फिर कलियुग आरम्भ हुआ आरम्भ हुआ तो बाल्यवस्था थी उसको युवावस्था तक तो कैसे पहुंचाए उसके लिए ही भगवान का होता बल्कि हम इसलिए कहते हैं कि कुछ नाराज भी हो जाते हैं मैं कल जितने भी ऐसा है ना ये गुरु नानक है व्यास है जगत जगह सैकड़ों संप्रदाय के जितने भी बड़े बड़े हुए हैं ये सब भगवान के अवतार हैं कैसे अवतार है कलयुग का पोषक आसार इसे इसलिए उन्होंने क्या किया वर्ण और आश्रम धर्म को भंग कर दिया जितनी संप्रदाय वर्ण व्यवस्था और आसन व्यवस्था के विरोधी है वह तो सबके आचरण का मानना पड़ेगा कलयुक्त पोषक आचार्य कोई भी हो वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना करना ही वैदिक धर्म है वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का त्यागना ही अवैधिकता है यही कलियुक्त विशेषता है और जो वर्ण आश्रम व्यवस्था को भंग करने वाले हैं चाहे गुरु नानक है चाहे कबीर है चाहे कोई भी है यह मैं मानता हूं कलयुक्त पोषक आचार्य कलि के प्रवर्तक आचार्य नहीं कहा सकता कल प्रवर्तक आचार्य तो बुद्ध भगवान है उन्हें कलि प्रवर्तन कर दिया और तो पोषण भी करना जरूरी है उसके लिए जगह जगह जगह भगवान अनेको संत महात्मा के रूप में संप्रदाय चल, क्या किया किस तरह के नाम ले वैदिक नहीं ले रहे ना अवैध पद्धति से चल रहे हैं आश्रता तो भंग कर दिया आश्रम नहीं है ग्रहस्थ आश्रम नहीं है कहां शंकराचार्य ने तो वर्ण व्यवस्था पूरी मजबूत करी आश्रम व्यवस्था पूरा मजबूत किया जाए न जाए मजबूती प्रदान किया सारे मंदिरों की स्थापना करी मैंने क्यों करा तो इसके लिए करा हो गृह में कराया होने वर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए जो जरूरत है वो उन्होंने वेदों को दोबरा सारे वेद पाठ स्थापना कर दी वेद पाठशालाएं खोल दी चार पीठ बना दिया वेद प्रचार करने के लिए ग्रस्त आश्रम का आवश्यक सारा धर्मों को प्रतिपालन कराया वो क्या तो राम तो वही है ना तो उससे कोई लेन देन नहीं है जन्म छोटी मानते है क्या वैरिक संस्कारों को स्वीकार कर रहे हैं क्या वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं आसन व्यवस्था को मान रहे हैं क्या तो फिर क्या रहेगा ये ढोंग है रहे भगवान राम का नाम और कर रहे हो सर अवैध प्रसुजा चाहे वो कोई भी हो किसी भी संप्रदाय वाला यही बात तो हमारा 40 गांव में भागवत में कल सारे मराठी महाराष्ट्र के लोग विरोध में हो भयंकर हल्ला मच गया था बिजली में वो जो तार आता तीन फेज वाले उस पर साइकिल का चेन डल के बिजली को खत्म कर दिया ताकि माइक भी ना हमने कहा ज्ञानेश्वर महाराज भी इसमें से एक इन्होंने भी वर्णाश्रम धर्म का विरुद्ध में ये भी अपने संप्रदाय में इनकी वर्ण व्यवस्था नहीं है आश्रम व्यवस्था नहीं है जिन चोटी की महत्व तो नहीं देते वेदाध्यन का महत्व तो नहीं देखते तो हमारे ज्ञान पढ़ ले हो गया वेद पढ़ ले कोई चरित नहीं जो वेदों में सब इसमें है अरे इसमें है तो भाई शाखा पकड़ लिया पेड़ को उखाड़ दिया तुम तो पेड़ को उखाड़ लिए और शाखा में लटके और शाखा चिंता रहेगा यह अकल नहीं उन्होंने क्या लिखा है हम नहीं जानते लेकिन जो मैं आज देख रहा उस हूं उसको जो मैं आज देख रहा तो हूँ तो क्या क्या बताया वो जैसा भी ये तो गलत बताए ना इस मतलब अवैधिक बताए ना ये तो गुरु नानक को तो बोल रहा हूँ ये कबीरा बोल उन्होंने जो आचरण था उन्होंने बना दिया आपकी आचार संहिता बना दी तुम ऐसे जियो ऐसे ऐसे करो वो सब अवैध जो वर्णाश्रम की मनुष्यमृति में सब वेदों में परिषदों में सभ्य आया हुआ है उसी को अनुकरण करना चाहिए था भले मराठी भाषा में लिखती किसी भाषा में लिखो ले लेकिन वही बात लिखनी चाहिए थी आठ पर्व संस्कार करना ब्राह्मण क्षेत्र में उनके वर्णाश्रम आश्रम धर्म वर्ण धर्म से व्यवस्था देना चाहिए उसी को मराठी भाषा में लिखते वो खंडन खंडन न करें भगवान किसी नाम पे जोर करो ये गलती तो यही हुई आप व्यक्ति को लोटा दे दिया अगर ये बताओ ये लोटा व्यक्ति में दारू नहीं पीना ये क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोटा दान दे रहे हो किस लिए? दारू पीने दे रहे हाँ बताओ भाई तो लोटे का इस्तेमाल कैसे करना है तुमने उनका ध्यान आधार नहीं उनका यही तो गलती इसलिए तो मैं कहता ये कली का पोषण करने के लिए उनकी बुद्धि से भगवान ने बना दिया इसे भगवान के अवतार मानता इनको नहीं कहते भगवान का अवतार नहीं है भगवान के अवतार है और कलिब को बढ़ावा देने के लिए उन ऐसे जानबूझकर दिया। नहीं भगवान का अवतार नहीं है वो है तो भगवान की अवतार है। और किया क्या है सब अवैध धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। भगवान का नाम ले रहे हैं गीता का पाठ कर रहे हैं सारा आचरण देखो उनके जो हमारी भारतीय संस्कृति तो वैदिक संस्कृति के एक ढांचा थी वो है क्या इनके संप्रदायों में और आश्चर्य आप करेंगे भगवान ने इन आचार्यों के रूप में हर एक प्रांत में एक दो पैदा हो उत्तर कर्नाट में तो बसवेश्वर है उन्होंने कहा वर्णासन वर्णासम संप कोई जात पात कुछ नहीं होता ब्राह्मण क्षेत्र खत्म और शिलिंग की पूजा देखो शिव की पूजा भी कर रहे हैं तेन वर्णा मानी को भी तैयार नहीं ये पाखंड तो रह गया हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे सारे ग्राम की पूजा करेंगे लेकिन वैदिक धर्म को मानेंगे नहीं पाखंड ही तो है ये हर संघर्म पूरे अब भारत के अंदर हर प्रांत में देख लो एक एक आचार्य ऐसा मिलेंगे जो भगवान शिव ने उतार लिया कलयुग को वहां बढ़ाया क्योंकि हुआ जब बीच में ये शंकराचार्य रामानुजाचार्य ने मिलकर के रामानुजाचार्य हुए जो बीच दो चार पांच इन लोगों ने वैदिक सनातन धर्म को दोबारा ऐसा बढ़िया स्थापित कर दिया लग रहा था कलयुग गायब हो जाएगा कलयुग खत्म होने जा रहा था कलयुग धर्म लोप हो रहा था अब क्या करें तो भगवान ने इसीलिए अनेक आचार्य ग्रमतार दोबारा लिया अनेक साधु बन गए और साधु बनकर के सारा अवैध धर्म की स्थापना ताकि कलयुग का पोषण हो सके इसलिए कहा जाता है ना कि हम लोग के गुरुजो बता इस कलयुग रूपी एक बाढ़ है ये इस बाढ़ में जो लहर निकल रहे हैं जो भवरे पहन रहे हैं विभिन्न संप्रदाय है इन विभिन्न संप्रदाय रूपा लहरों का बीच रहने वाले भवरों से निकलना और असली उस लहर में लगो जिस लहर से तुम किरा लग सकते हो कि बाढ़ के भी लहर किनारे में भी है यानी कि बीच में ही चलते हैं भवन ही बनते रहते हैं ऐसे भी लहर है जो किनारे में लग जाते हैं तो कहते थे इसीलिए इस कलयुग में सैकड़ों धर्म है जो प्रभाव को तेज वेग देने वाला कलयुग को बढ़ावा देने वाला है उसमें से निकलो तुम विवेक पूर्वक और उस धारा से जुड़ो असली वैदिक संप्रदाय है और उसी से, से तुम्हारा किनारा होगा गया और जो विवेक होगा वो इसी को भले जन्म किसी पुण्य और पाप के विषय में कहीं भी मिले ये विवेकी पुरुष कर्तव्य होगा समझना है हम जिस संप्रदाय में अभी हैं क्या यह संप्रदाय वैदिक है कि अवैधिक परंपराओं को लेकर चल रहा है यदि अवैधिक परंपराओं को लेकर के है या वैदिक क्रोता हुआ भी उस अद्वित पहुंचाने में नहीं है तो भी उस वैदिक संप्रदाय को त्याग देना चाहिए और उन वैदिक संप्रदाय को स्वीकार करना है जिससे हम अद्वैत की ओर बढ़ सकते हैं यह बहुत कम होता है जैसे प्रसद में अनाधिकार से चले आ रहे हैं यह विवेक तो कौन करता है कस्थित धीरा कोई धीर पुरुष ही समझ सकता है हमारा जन्म कहीं भी मिला हो लेकिन हम यदि विपन्न होते हैं शास्त्र के प्रति आशा रखते हैं तो फिर हमें इन शाखाओं को आस्था में रखनी चाहिए हमारे जन्म बने हमारे भी बता कई बार बोलते हमारे शरीर का भी जन्म द्वैध संप्रदाय में हुआ माध्यम संप्रदाय, संप्रदाय में जो कि वर्णा संतान को मानते हैं वैदिक संप्रदाय में ही जन्म हुआ भगवान की कृपा से लेकिन हमें उसे भी त्याग पड़ा क्यों क्योंकि वह वैदिक संप्रदाय होता वह भी वो द्वैतनिष्ठ है अद्वैतनिष्ठ नहीं था इसे उसे भी लागना पड़ा बड़े बड़े विरोध हुआ लोगों ने यहां तक स्वधर्म निगम से पर धर्म भया वह बोल दिया मेरे तुम को। तुम सुधर्म को त्याग करो द्वैत तुम्हारा स्वधर्म मैंने कहा पागल द्वैत संप्रदाय धर्म थोड़ी धर्म नहीं हाँ धर्म है हम वास्तविक वैदिक धर्म वाले हैं और शांकर संप्रदाय को जो स्वीकार कर रहा हूं इसलिए नहीं कि हमारे शंकराचार्य भाव है जो अद्वित सिद्धांत प्रतिपादन किया है वेद का वास्तविक लक्ष्य उन्होंने दिखाया है इसे उस मार्ग में चलने चाह रहे हैं हमें शंकराचार्य से कोई आसक्ति नहीं मध्वाचार्य से कोई वेश नहीं वैदिक सिद्धांत की असली तौर जो युक्तियां उन्होंने दर्शाया है वो युक्तियां हमें मंजूर होता है अनुभूति अनुसार सही दर्दा इसे उसके उनका अनुसरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि उस दिव्य अद्वैता अनुभूति हम कर सके ये धीरे विवेक के धैर्य और हिम्मत भी चाहिए सब कुछ विरोध भी होगा लेकिन सत्य के लिए सब सबको कुर्बानी करने वाला ही सत्य को पा सकता है वो तो कुर्बानी करना कोई कठिन काम कई बातें जा आ जाते हैं रिश्तेदार आ जाते हैं गुरु लोग आ जाते हैं वो महाकु संप्रदाय से तो गुरु बना रखे है ना थे वो गुरु क्या सोचेगा वो गुरु दे देगा डर डर भी है सब डर से ऊपर आएगा तभी तो अद्वैत अभय पद की प्राप्ति के लिए इन भय को लांगना ही तो पड़ेगा भय को लांगना है द्वैत को लांगना पड़ेगा मीरा के पोषक नहीं है छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है मीरा एक भक्ति का मूर्ति स्वरूपा है उसने कोई संप्रदाय चलाया नहीं उसने कभी जनता को अपने शिष्य नहीं बनाया कोई ऐसा मठ मठा स्थापना नहीं करी और कई मेरी परंपरा चली गई मेरे जैसे तुम लोग भी नाचो और सब ये छोड़ दो वो एक भक्ति का उसके अंदर आवेश जगह वो भक्ति के मार्ग चल गई उसका अनुकरण नहीं हुआ अन्य लोगों ने क्या किया अपने अनुकरण कराया अपने रिद्धि सिद्धि को इस्तेमाल करके दिखाया चमत्कार कर चमत्कार कर लाखों को आकर्षण किया और सब को अपना नकल में लगा दिया वो तो मीरा ने नहीं, नहीं किया नरसिंह मेहता हुआ मेरा हुए। ऐसे भक्तों को ठीक है ग्रस्त के प्रशस्त दिखाया गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम भक्ति पूर्ण रूपन कर सकते ये दिखाया और सन्यासिनी नहीं, नहीं बनी घर को छोड़ी एक गृहस्थी थी तो है नहीं जो तो सुंदर लगाना छोड़ दिया पति को भी मानती थी पति ने भी मारा बेटा जब बीता कुछ भी करे मानती रही फिर पति ने ही कहा चलो मंदिर में जा मंदिर में तो भी पति का आदेश है जब तुम्हें तो भक्ति ही करना है तेरे सारी दर से परीक्षा करके मैं विफल हो गया हूँ तेरी हत्या भी करना चाहे तो मर नहीं पा रही तुम्हारा तो भगवान के इतना सर भक्ति है भगवान भी चाह रहा तो ठीक है ठीक है तो इसीलिए वहां पर उसे कोई गलत कदम उसके जीवन में कहीं नहीं मिलेगा और न उसने कहा सारी औरतें मेरे जैसे ना हो आ जाओ सब चलो सबको मैं दिशा दे रहा हूं सब संप्रदाय में आ जाओ मेरा संप्रदाय को हो गया ऐसा कुछ नहीं इधर प्रवर्तकों में से या पोषकों में से नहीं हो